कार्यक्रम हवा महल आज के हवा महल में सुनवा रहे हैं लच्छी राम सलीम की लिखी झलकी सेवक राम निर्देशक गुरमीत राम बाईगा से आज फिर सुबह हो गई ये सुबह भी पता नहीं क्यों हो जाती है आदमी जैन से सोए बस काम काम और काम ऊपर से साहब की डांट मेम साहब की चिक चिक और हाँ वो बिट्टो रानी की कंजूसी बाईगाट से। सेवक राम ओ सेवक राम अरे कहा मर गया उठा नहीं क्या अभी तक कम वक्त कहीं का पैसे तो पहली को मांगने नहीं भूलता बीच में सो अलग और काम का नहीं। आया साहब। से सोने भी नहीं देते। राम, एक कप चाय बना लाना। जी साहब लो साहब चाय पर साहब आ, साहब एक बात आपसे कहू साहब जी वो शर्मा जी है ना ऊपर वाले हाँ वो उनका नौकर कह रहा था कि स्कूल की बिल्डिंग के लिए उसके मालिक ने दिल खोल कर चंदा दिया पर तेरे मालिक कंजूस है मक्खी जूस है आ, ऐसा कहा उसने बाई गार्ड से साहब जी मैं कंजूसो सेवक रहा जी साहब क्या जी जी, जी नहीं साहब आप कोई आप कंजूस थोड़े ही हैं ना आप तो दानवीर कर्ण है लाइए सौ रुपए। पर सौ रुपए किस लिए किस वक्त करूंगा सेवक राम तेरा नाम ही सिर्फ सेवक राम है लेकिन तुम काम दो पैसे का नहीं करते हो बस बाद में से बात निकाल कर बातें करते रहते हो साहब जी मुझे बड़ा दुख है की मैंने ऐसी बात कर दी जिससे आपका दिल दुखी हुआ है तो फिर बोलने से पहले क्यों नहीं सोचा करते साहब सोच कर ही तो बात करता पर ना? क्या कहना चाहते हो ना साहब अब नहीं मैं डरता हूँ कि आप मुझे डांटेंगे क्योंकि बात करके मैं अपना टाइम खराब करूंगा अरे जल्दी कहना जो कहना चाहता है साहब मैं कह रहा था कि अगर शर्मा साहब फिर कभी आपको कंजूस कहें, तो मैं उनको क्या जवाब अरे शर्मा की, ये की वो, मुझे वो नौकरों को ऐसे ही खुश होकर सौ सौ रूपए देते हैं ये कभी हो ही नहीं सकता मैं कब कहता हूँ की हो सकता है क्योंकि ये तो मैं जानता हूँ की मेरे साहब के अलावा कोई दूसरा आदमी खुले दिल का हो ही नहीं सकता अब तुमने ठीक कहा खैर शर्मा से तुम्हें बाद में निपट लूंगा अब मुझे कहीं जरूरी काम से जाना है तो फिर साहब अब मुझे क्या हुक्म, है? हुक्म क्या होना है तुम जाकर अपना काम करो पर साहब सौ रुपए का क्या हुआ तुम्हें सौ रुपया चाहिए ना जी साहब अरे दबी आवाज में क्यों कह रहे हो सौ क्या तुम चाहे तो दो ले लो नहीं साहब अभी तो सिर्फ एक सौ ही चाहिए ये ले आ, शर्मा जी तो सिर्फ गप्पे ही मारते होंगे मैं तो नहीं समझता कि वो आपकी तरह ऐसे ही रुपए निकालकर अपने नौकरों को देते होंगे ये ले पर हाँ बता देना सबको अच्छा साहब जी चिंता तो करो नहीं सेवक राम है मेरा नाम शर्मा जी के नौकर का करूंगा मैं जीना हराम आप करो आराम मैं लाया आपके लिए दूध डालकर और उसमें बदाम अरे नहीं नहीं अभी मैं जा रहा हूं से ऐसा बेवकूफ साहिब बड़े नसीब वालों को मिलता है अब खरीदूंगा मैं नया कुर्ता आज सुबह का मुहूर्त तो हुआ अब दूसरे विभाग को देखू पैसा बड़ी बुरी चीज है बाईगार्ड से सुबह सुबह किस किस का मुंह देखना पड़ता है मेम साहब के लिए चाय लेकर जाता हूं मेम साहब चाय हाँ, रख दे यहां रख दे मेम साहब वो पड़ोस वाली रेखा में है ना हाँ, हाँ, क्या हुआ वो क्या बहुत खूबसूरत है <laughs> क्या क्या बुढ़िया के बाल रंगने से बुढ़ापा छुप जाएगा भला तुझसे किसने कहा मैं नहीं बता सकता तुझे बताना ही होगा मेम साहब वो क्या है कि मेरी मेरी कमीज भट गई है उफ़ हो साहब की ले लेना तू बता कि तुझे किसने बताया मैं मुझे पचास रुपए चाहिए थे जरा वो वो ये ये ले आ, पर अब बता तो सही आहा, आहा, वो मैं मेरा मतलब साहब साहब क्या क्या साहब ने ऐसा कहा आए, सुनने से पहले मेरे कान फट क्यों नहीं गए मैं मर क्यों नहीं गई अरे मेंगा। तंग आ गई। मैं तो तंग आ गई गई मैं मैं तो तो इन झगड़ों से आप नहीं नहीं सेवकराम बहुत हो चुका अब अब तो पानी सर पर चढ़ गया अब तो मेरी इस घर में गुजर नहीं आप आप यूं ही अरे अरे अरे क्या हुआ आ, नहीं नहीं साहब वो क्या है वो वो क्या है कि हाँ हाँ साफ साफ क्यों नहीं बोलता सुन लो जी अब बहुत साथ रह लिए लेकिन अब मैं इस घर में नहीं रह सकती हाँ अच्छा तो हम भी चले तुम्हारे संग प्रिय आप क्यों जायेंगे रहिए यही अपनी पड़ोसन के साथ और हाँ बेटी को भी रखिए अपने साथ खूब मिलेगी तिकड़ी आपकी हाँ लगता है यहाँ मेरी बातें हो रही हैं। देख लो अपने पापा को इनके बारे में सेवक क्या क्या बता रहा है ओह सेवक आप इसके कहने में मत आइए, ये तो जरूर घर में झगड़ा करवा के ही रहेगा हो बिट्टू रानी आ गई हमारा क्या हम तो चले रसोई घर में तुम हो तो इतने अच्छे पर तुम घर में सबको लड़ाते क्यों रहते हो बेटो रानी वो, नहीं खैर छोड़ो वो है ना तुम्हारा हीरो तुम उस दिन भी माँ के सामने हीरो की बात कर रहे थे तुम मुझसे गलती हो गई ये निगोड़ी जबान का पता ही नहीं चलता कब फिसल जाती है पर अब नहीं फिसलेगी सरा एक नई फिल्म लगी है वो देखूंगा सेवक तुम्हें शर्म नहीं आती पैसे मांगते जाओ नहीं देती बेटो रानी क्या मैं साहब को बता कि आपको बेटी के लिए लड़का ढूंढने की चिंता छोड़ देनी चाहिए क्योंकि तुमने खुद ही तुम, लिया तुम तुम ऐसा नहीं करोगे तुम तुम ये नहीं कर सकते By God, फिल्म बड़ी अच्छी है ये लो माँ से कहकर तुम्हारी छुट्टी ना करवाई तो हा? छुट्टी ना करवाई तो बाय God से इन कंजूसों के बीच तो अब रहा नहीं जाता ऊपर वाले अब तो उठा ले मुझे पैसा भी भगवान ने क्या चीज बनाई है एक एक पैसे के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं पर अब किसी से क्या कहकर मांगू समझ में नहीं आता अरे ओ सेवक क्या करूं? अच्छा हाँ एक बात सूझी पर पर रोना पड़ेगा इसके लिए तो हम्म अरे सेवकराम क्या हुआ बोलो तो क्या हुआ तुम ऐसे क्यों रो रहे हो उफ़ो बताओ ना क्यों रो रहे हो जैसे तुम्हारा कोई भगवान ना करे मर गया हो हाँ, ऐसा ही हो गया मेरी मौसी को हैं वो तो पिछली बार मरी थी ना अच्छा आपको तो पता है अरे साहब के सामने गिड़गिड़ाओ शायद उनको ना पता हो अरे भाई इस बार कौन मर गया है सेवक का जी वो मैं कह रहा था कि आज तो ऊँच पहाड़ के नीचे आ ही गया अब बोलो सेवक राम कैसी रही अब कसम खाता हूँ आज के बाद मौसी की अब कभी नहीं करूँगा तो मौसा मौसा बारी बारी है है <laughs> मेरी इतनी बड़ी बेज्जती हो गई है और आप हंस रहे हैं बाइक गार्ड से <laughs> तो फिर हेरा फेरी से पैसा एटना बंद क्यों नहीं कर देते हो सेवक राम साहब सेवक राम हूँ ना सेवा करना मेरा काम है और सेवा साथ, साथ दुगना तिगना मेवा पाना भी तुम्हारा काम है क्या <laughs> सेवक राम अभी आपने लच्छी सलीम के लिखी ये झलकी सुनिए। निर्देशक थे गुरमीत रामलमीत यह हमारे आकाशवाणी शिमला केंद्र की प्रस्तुति थी